म शांति एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता होटो पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है नमस्कार मैं ब्रह्मा कुमारी आरती जोन इंचार्ज इंदौर ज़ोन आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट एट एफ एम सुनो दिल से मोती जो तू सदा सुने चमेले देख फूलों के मिल बड़ी नमस्कार खेतीबाड़ी इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं आरजे ज्योति आपके साथ और आज के इस खेतीबाड़ी प्रोग्राम के हमारे मेहमान कृषि विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अम्बावते जी उनसे हम बात करेंगे वर्तमान समय में किसान भाई क्या करें डॉक्टर अम्बावते जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार किसान भाइयों आपका इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन है स्वागत है निश्चय ही आज ये हमारा रेडियो सरगम कार्यक्रम के द्वारा जो आप लोगों के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है निश्चित ही आपकी खेती में सुधार होगा और जो आपकी आर्थिक आमदनी है वो खेती से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी वर्तमान में नवम्बर महीना शुरू हो चुका है ठंड भी अच्छी गिरना शुरू हो गई है अब ऐसे समय पर किसान भाई क्या करे इसके लिए सबसे उचित समय भी गेहूं की बोनी का चल रहा है गेहूं की बोनी के लिए सबसे उचित समय रहता है जब ठंड गिरने शुरू हो जाए और तापक्रम जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो उस समय किसान भाई गेहूं की बोनी करना चाहिए और वो सब स्थिति अभी बन पा रही है इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सभी किसान भाई और जो कि गेहूं की बोनी करना चाहते हैं सबसे पहले तो अपने खेतों की अच्छे से तैयारी कर लें जितने भी खेत में बखर वगैरह चला के खेत की ज़मीन को बुरभुरी कर लें इसके बाद गेहूं की बोनी करें गेहूं की बोनी करने के पहले कुछ किसान भाइयों को कई प्रकार की सावधानी रखना पड़ती है सबसे अच्छी सावधानी यह है कि गेहूँ के लिए पानी सबसे जरूरी चीज़ होती है हम चाहते हैं वैज्ञानिक तरीके से कि किसान भाई जो खेती कर रहे हैं उसमें कम लागत लगे और गेहूं का उत्पादन अधिक से अधिक हो दो चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे एक तो लागत कम करना हमें दूसरा गेहूं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें लेना है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें जब भी आप गेहूं की बोनी करें तो सबसे पहले जो गेहूँ में जातियों का चैन होना चाहिए कौन सी जाति का गेहूँ बोना चाहिए गेहूँ की मोटा मोटी दो तरह की जातियाँ होती है एक गेहूँ हमें रोटी बनाने के काम आता है और दूसरी जाति का जो गेहूँ होता है वो दलिया दाल बाफले धुल्ली बनाने के काम आता है तो अगर हम रोटी बनाने के लिए अच्छा गेहूँ चाहते हैं तो उसके लिए सुजाता किस्म बहुत अच्छी है इसके अलावा वैज्ञानिकों ने और नई नई जातियाँ ईजाद की गई है इसमें अमर एक जाति होती है दूसरा एक उजाला नाम की किस्म है जो जिसकी चपाटी अच्छी बनती है और एक जाति और अच्छी है हर्षिता के नाम से जिसको कोड है एचआई आई पंद्रह तो अगर गेहूँ आप रोटी के हिसाब से बोना चाहते हैं तो आप शर्बती किस्म के गेहूँ बोएँ और अगर आप गेहूँ बेचने के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन के हिसाब से या दलिया ठुल्लिया दाल बाफरे के हिसाब से अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अन्य किस्में हैं उसमें पोषण नाम की एक जाति होती है उसमें पूसा तेजस्व नाम की जाति अभी वैज्ञानिकों ने अभी इसी वर्ष निकाली गई है इसके अलावा पूसा अनमोल नाम की जाति है ये जातियाँ ज़्यादा पानी और ज़्यादा उत्पादन के लिए बहुत अच्छी जातियाँ है होती हैं तो पहले हम ये अपने स्तर पर निश्चित कर लें कि हमें गेहूं किस पर्पज से बोना है तो जातियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है दूसरा गेहूँ का उत्पादन लेने के लिए उचित तापक्रम और उचित समय बहुत महत्वपूर्ण है कई किसान भाई हमारे वैज्ञानिक तरीके से कई किसानों ने गेहूं की बोनी बहुत पहले कर चुके हैं जब भूमि का तापक्रम काफ़ी ज़्यादा था ऐसे समय पे बोनी करने से उनका उत्पादन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है इसलिए गेहूं की बोनी के समय का भी हमारे किसान भाइयों को काफ़ी महत्व है तो आप गेहूं की बोनी इस समय आराम से कर सकते हैं अच्छे उत्पादन के लिए उसके लिए खुराक की भी आवश्यकता होती है पोषण की आवश्यकता होती है इसलिए गेहूं में आपको रासायनिक खादों की जरूरत भी होती है कुछ जैविक खाद होती है जितना अच्छा हम उनको गेहूं को खाने को देंगे उतनी अच्छी ही उनकी उत्पादन क्षमता रहेगी कई किसान भाई हमारे डीएपी खाद का उपयोग करते हैं जबकि गेहूँ के अच्छे उत्पादन के लिए पोटास नाम की खाद की बहुत जरूरत होती है इसलिए गेहूं की खेती करने वाले जो भी हमारे किसान भाई हैं वो चार खादों को याद रख लें सबसे पहले गेहूं की चमक और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक जिंक नाम की एक सूक्ष्म तत्व होता है उसके लिए 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से या 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप गेहूं की बौनी करने के पहले झींक सल्फेट नाम के खाद का उपयोग कर लें इसके अलावा आपको संतुलित खाद डालना है तो डीएपी के स्थान पर अब बारह बत्तीस सोलह एन के आता है जिसमें ऑलरेडी पोटास मिला हुआ होता है तो वो पोटास गेहूँ में जरूर डालें संतुलित मात्रा में हम अगर रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारे गेहूं का उत्पादन 60 क्विंटल प्रति हेक्टर से ज़्यादा प्राप्त होगा इसका ध्यान रखें दूसरा कई किसान भाई जो गेहूँ की बोनी करते हैं हमें देखने में आता है कि गेहूं को वैसे ही छिटक देते हैं बो देते हैं और बोने के बाद पानी दे देते हैं वो तरीका भी वैज्ञानिक तरीके से काफ़ी ठीक नहीं है गेहूं की बोनी करने के लिए सीड कम फर्टिलाइज़र मशीन आती है जिसमें फर्टिलाइज़र अलग डलता है और सीड अलग करता है उस बोनी की मशीन का किसान भाई उपयोग करें फेंक के गेहूँ को न बोए ताकि उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती भविष्य में खरपतवार ज़्यादा हो जाता है गेहूं को हम साफ़ नहीं कर पाते और उससे उत्पादन हमारा कम प्राप्त होता है इसलिए बोनी की मशीन का उपयोग करें तो ये कुछ सावधानी हम गेहूं की बोनी के लिए हम करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा इसके साथ साथ किसान भाई हमारा क्षेत्र इंदौर से लगा हुआ है तो इंदौर के आसपास सब्जियों का काफ़ी उपयोग है ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि किसान भाई खेती तो बहुत करते हैं खेती में जो हमें आमदनी मिलना चाहिए जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा उतना नहीं मिल पाता है इसके साथ साथ हम खेती बाड़ी भी करें तो मैं रेडियो सरगम को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपके हित को देखते हुए खेती के हित को देखते हुए किसानों के हित को देखते हुए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रेडियो सरगम ने शुरू करा तो हम खेती के साथ साथ बाड़ी को भी लगाएँ क्योंकि जितना पैसा हमें मिलना चाहिए खेती के अलावा बाड़ी से आपको अतिरिक्त पैसा मिलेगा तो बाड़ी के लिए अभी कुछ बगीचे हमारे इंदौर के आसपास किसान भाई ले भी रहे हैं उसको आप संतरा है आपका अमरूद है सीताफल है अभी आप बाज़ार में देख रहे होंगे सीताफल की क्या कीमत है वास्तव में सीताफल की खेती अभी किसान भाई करें तो निश्चित ही उसे बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा तो बाड़ी में आप फलदार वृक्षों की खेती भी आराम से कर सकते हैं और फलदार वृक्ष वैसे तो लगाने का समय जुलाई महीने में होता है जब बारिश शुरू होती है लेकिन किसान भाई अगर पौधे उपलब्ध हैं तो अभी जो ठंड शुरू हो रही है दिसंबर जनवरी में भी आप फलदार वृक्ष लगा सकते हैं और अपने बगीचों को तैयार कर सकते हैं इसके अलावा बाड़ी में आप सब्जी भाजी सब्जी भाजी का अपन सब देखते हैं डेली जीवन में भी उसका काफ़ी महत्व है तो किसान भाई जैसे मेथी है पालक है गोभी है फूल गोभी है पत्ता गोभी है इस टाइप की कई सब्जियाँ बैंगन है आपका ये सब्जियों की खेती करके भी आराम से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं कई किसान भाइयों ने सब्जी लगा भी चुके हैं और पानी के कारण इस बार थोड़ा सा मौसम हमारा ठीक नहीं रहा तो कई किसान भाई को सब्जी लगाने के लिए अभी जो खेतों की स्थिति बन रही है वो काफ़ी उचित है तो ऐसे समय पर सब्जियों की खेती भी आराम से किसान भाई कर सकते हैं साथ ही में प्याज लगाने का समय भी अभी चल रहा है और वास्तव में हम सब जानते हैं डेली मंडी में ब्याप प्याज खरीदते हैं प्याज के बहुत अच्छे दाम हमारे किसान भाइयों को अभी मिल रहे हैं तो क्यों ना हम प्याज की खेती करें क्यों ना हम लहसुन की खेती करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले तो कई किसान भाई आलू की खेती भी करना चाहते हैं तो आलू की खेती के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा उचित समय अभी चल रहा है तो जो भी हम खेती करें चाहे बगीचे की खेती करें चाहे फसलों की खेती करें या हम सब्जियों की खेती करें उसमें जाति के चयन का बहुत महत्व होता है कौन सी जाति के प्याज लगाए जाए, कौन सी जाति के लहसुन लगाए जाए ताकि कीड़े उसमें कम लगे, बीमारी उसमें कम से कम लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका हमें पैसा मिले ये सब जानकारी किसान भाइयों को इस कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर हमारे विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी तो आप एक एक करके सभी जानकारी का फायदा उठाएं साथ ही में कई किसान भाई खेती के अलावा अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो समय चल रहा है मौसम में जो बदलाव हो रहा है जब बारिश होना चाहिए उस समय बारिश हो नहीं पाती है और इस वर्ष देख रहे हम लगातार छः महीने से बारिश हो रही है तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसलिए हमें खेती में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा मौसम के अनुसार हमें खेती पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसको हम थोड़ा सा सावधानी रखें और कुछ खेती के साथ साथ कुछ उद्योग होते हैं जैसे आप पशुपालन कर सकते हैं खेती और पशुपालन में चोली दामन का साथ होता है दोनों सहयोगी होते हैं एक दूसरे के अच्छा किसान है तो अच्छा पशुपालन भी करेगा हम जानते हैं कि पशुपालन भी हमारे किसानों किसानों के लिए मुख्य व्यवसाय हो सकता है तो खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी करें डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है हम आशा करते हैं हमारे किसान भाई समझ रहे हैं खेती के साथ साथ पशुपालन भी जरूरी है जिससे आमदनी भी बढ़ेगी डॉक्टर साहब वक्त हो गया है अब इजाजत का जाते जाते हमारे किसान भाई को ये जरूर बताइए कि कीटनाशक दवाई का अल्टरनेट क्या होता है किसान भाइयों हम सब समझते हैं कि जो भी रासायनिक कीटनाशक हम सब्जियों और फसल में डाल रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारी ज़मीन के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है तो क्यों ना हम इन रासायनिक कीटनाशकों को कम से कम करें या इनको बंदी करें इसकी जगह जैविक कीटनाशक बहुत उपलब्ध है, आपके घर के मेड़ों के ऊपर भी नीम के पेड़ तो हर किसान के मेड़ों पर मिलते ही हैं क्यों ना हम नीम के जो पत्ते होते हैं उसका काढ़ा बना कर हम रासायनिक कीटनाशक की जगह जैविक कीटनाशक का उपयोग करें तो नीम के पत्तों का काढ़ा बना के भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा जब नीम की निबोली पकती है बीज बनता है उस समय नीम की निम्बोली इकट्ठा करके उसका तेल निकालें नीम के तेल का उपयोग भी हम फसलों में कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहें इसके अलावा आपका गौमूत्र गो गोपालन की हमने बात की थी पशुपालन की बात की थी तो पशुपालन आपके जो कीटनाशक दवाई होती है जैविक गवाई गौमूत्र होता है तो गौमूत्र का उपयोग भी हम विशेषतः सब्जी जहां लगाते हैं वहां पे गौमूत्र का उपयोग भी करेंगे तो निश्चित ही हम रासायनिक कीटनाशकों को कम कर पाएंगे और हमारे जमीन के स्वास्थ्य को और हमारे मानव के स्वास्थ्य को बचा पाएंगे डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी बात बताई अल्टरनेटिव किसानों को कीटनाशकों के बजाय जैविक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और आशा करती हूँ किसान भाइयों से आज का इस कार्यक्रम में जो बातें हमने बताई वो आपके काम की थी उसे प्रैक्टिकल यूज करें जिससे अपना और देश का स्वस्थ अच्छा रहेगा इसी के साथ मुझे और डॉक्टर अम्बा तेजी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो तिल से